अथर्वेदीय मुंडकोप निषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड के द्वितीय मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हम लोग कर चुके हैं तृतीय मंत्र का विचार प्रारंभ होना है द्वितीय मंत्र के अंतिम पाद में कहा गया था कि जो अबाधित तो अविनाशी अक्षर ब्रह्म है उसका वेधन करे, तो अबाधित तो अविनाशी अक्षर ब्रह्म का वेधन यानी उसमें चित्त का समाधान ब्रह्म में चित्त समाहित करें तदवेद्यम सौम्य विधि इससे बताया गया तो साधक के मन में जिज्ञासा होती है कि किस प्रकार ब्रह्म में मन को समाहित करें ब्रह्म में मन को समाहित करने के दो प्रकार हैं एक तो आत्मात्म विवेक विचार आत्मविचार से अनात्मा से विविक्त आत्मा में ही आत्मरूप से मन को समाहित किया जा सकता है लेकिन अनात्मा से आत्मा का विवेचन करने में जो असमर्थ हैं वे ब्रह्म में कैसे अपने मन को समाहित करें तो उनके लिए फिर उपासना ब्रह्म भावना ये साधन है इसे बताया जा रहा है तृतीय मंत्र के अवतरण भाष्य की अवतरण टीका में तो अवतरण टीका को देखिए विचारा समर्थस्य ब्रह्मात्म एकत्वे विचारासम प्रणव्य ब्रह्मात्मेक चित्तसम क्रम इत्यादिना तो विचारा समर्थस्य तो ब्रह्म मे आत्मूपे मन को समाहित करने का जो एक मुख्य साधन है विचार आत्मविचार आत्मविचार यानी ज्ञान की जो द्वितीय भूमिका है शुभ विचारणा जिसे श्रवण मनन कहा जाता है और तृतीय भी लेना तनुमानसा ये विचार शब्द से लेना शुभ विचारना तनुमानसा और इन साधन भूमिकाओं में जिनका मन नहीं है उन्हें कहा जाता है विचार असमर्थ शुभ विचारणा और तनुमानसा नाम से बताए गए श्रवण मनन तथा निधिध्यासन जो ज्ञान के अंतरंग साधन हैं इन साधनों को करने में असमर्थ जो हैं उन्हें कहा जाएगा विचारा समर्थ तो वो क्या करे फिर तो कहते प्रणवम अवलंब्य ब्रह्मात्म एकत्वे चित्त समाधानम उन्हें चाहिए कि जिस ब्रह्म में चित्त को समाहित करने के लिए शास्त्र बता रहा है तद्वेधव्यम इस वाक्य से इस वाक्यस्थ तत्शब्द से ग्राह्य है तदेत सत्यम तदमृत इससे बताया गया ब्रह्म अबाधित अविनाशी ब्रह्म उसमें चित्त का समाधान करना है तो उस ब्रह्म को बिना नाम रूपात्मक उपाधि के ग्रहण करने में समर्थ चित्त जिनका है उन्हें तो कहा जाएगा विचार समर्थ नाम रूपात्मक उपाधि का आश्रय लिए बिना सीधे सीधे मन नाम रूपातीत जो निर्विकार चेतन है उसे ग्रहण कर सकता है उसे अपना विषय बना सकता है ऐसा मन है जिनका वे तो हो गए विचार समर्थ और विचार असमर्थ हो गए बिना उपाधि के निर्विशेष तत्व का ग्रहण करने में असमर्थ है चित्त जिनका वे हैं विचारा समर्थ तो उन्हें शास्त्र उस सत्य अमृत ब्रह्म का जो निर्दिष्ठ नामात्मक उपाधि बताता है उसका आलम्बन लेना चाहिए उसे अपनाना चाहिए तो शास्त्र ने ब्रह्म का निर्दिष्ठ नाम बताया है जिस नाम का उच्चारण करने से ब्रह्म प्रसन्न हो जाता है नाम उच्चारण करने वाले के प्रति वह प्रणव है ओंकार है इसलिए उपनिषदों में स्थान स्थान पर नाम में प्रणव को ही ब्रह्म के नेदिष्ट नाम के रूप में बताया गया नेदिष्ट है निर्दिष्ट का अर्थ है निकट, अति समीप तो अत्यंत समीपवर्ती अत्यंत प्रिय ब्रह्म को जो नाम है यद्यपि वह स्वयं नामातीत है अनाम है लेकिन उसके अनेक नाम हैं उपाधि को लेकर के व्यावहारिक अवस्था में और उन अनेक नामों में सबसे प्रिय नाम ओंकार है प्रणव है इसलिए उपनिषदों में और उपनिषदों की सार रूपा श्रीमद् गीता में ओंकार की उपासना का स्थान स्थान पर प्रतिपादन है ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण इत्यादि में गीता कहती है तो इसलिए टीकाकार कहते हैं कि ब्रह्म विचार में असमर्थ जो साधक अपने मन को ब्रह्म में समाहित करना चाहते हैं लेकिन नहीं श्रवण मनन निधि ध्यानात्मक अंतरंग साधन करने की योग्यता उनमें तो क्या करें तो प्रणवम अवलंब्य तो प्रणव का आलंबन ले आश्रय ले ओंकार का आश्रय लेकर के क्या करें तो ओंकार का जो अर्थ है उसके चिंतन में अपने मन को लगा लें तो ओंकार का अर्थ होगा ओंकार जिसका नाम है तो ओंकार ब्रह्म का नाम है इसलिए ओंकार का तो अर्थ है ब्रह्म तो शब्द में शक्ति होती हैं उच्चारणकर्ता के मन में तथा सुनने वाले के मन में अपने अर्थ को उपस्थित करने की वक्ता तथा श्रोता के मन को अपने अर्थ के साथ संलग्न करने की जोड़ने की सामर्थ्य होती हैं शब्द में ये शब्द की अपनी शक्ति है शब्द प्रमाण है ना? तो शब्द को बोलने वाला जो होता है उसके मन उसका मन जिस शब्द का उच्चारण करना है उसे उसके अर्थ के साथ पहले जुड़ जाता है फिर अर्थ अर्थ उस जिस अर्थ के साथ मन जुड़ा है उस अर्थ के वाचक शब्द का उच्चारण वाणी से होता है और सुनने वाले का श्रवण इंद्रिय के माध्यम से मन जब शब्द को ग्रहण करता है श्रवण इंद्रिय से संलग्न हो करके तो मन श्रवण इंद्रिय तो सहायक होगा केवल शब्द का ग्रहण करने में और श्रोत शब्द का सामर्थ्य है कि वह अपने अर्थ को श्रोता के मन में उपस्थित कर देता है श्रोता के मन में जो गृहित शब्द है, श्रोत शब्द है, उसका अर्थ उपस्थित होता है वो किससे तो श्रुत शब्द से और यदि ब्रह्म के वाचक प्रणव का उच्चारण होगा प्रणव का आलम्बन लेगा तो प्रणव का आलम्बन लेने वाला प्रणव का उच्चारण करेगा तो प्रणव का अर्थभूत ब्रह्म उसके मन में उपस्थित होगा तो मन में शब्दार्थ का उपस्थित होना है मन का उस अर्थ के आकार का बनना शब्दार्थ का शब्दार्थाकार वृत्ति मन की बनी तो माना गया कि मन में वह अर्थ उपस्थित हुआ तो प्रणव का उच्चारण करने वाले के मन में प्रणव का अर्थ उपस्थित होने का अर्थ है चित्तवृत्ति बनेगी तो प्रणव का अर्थ है ब्रह्म आत्मा तो आत्माकार चित्तवृत्ति बनेगी और यही आत्माकार चित्तवृत्ति यदि अधिक से अधिक समय तक रहती है तो माना जाता है कि प्रणवार्थ में मन को समाहित किया जितने देर के लिए मन में प्रणवार्थ उपस्थित होगा कहो या मन प्रणवार होगा कहो उतने समय तक माना जाएगा कि मन प्रणवार्थ ब्रह्म में समाहित हो गया और प्रणव का अर्थ है ब्रह्म किसी भी शब्द का अर्थ माना जाता है जिसे जिस शब्द को सुनकर के जो अर्थ बुद्धि में उपस्थित होता है वह उसका वाचार्थ माना जाता है तो प्रणव का समाहित चित्त होकर के बाह्य इंद्रियों को तथा मन को अनात्म पदार्थों से व्यावृत्त करके जब प्रणव का उच्चारण करता है ध्यान करने वाला साधक तो उसके मन में उपस्थित होता है तद एत सत्यम अमृतम तद अमृतम इस वाक्य से बताया गया चेतन जो अबाधित तो, अमृत तो, आवि है तद एत शब्द से ग्राह्य वह आवि यानि चेतन का प्रतिबिंब बुद्धि में उपस्थित होता है वही प्रणव का अर्थ है वो मन में सम, ऐसे मन में प्रणव उच्चार प्रणव उच्चारण करता है तो मन समाहित होता है उस समाहित मन में आत्मा का प्रतिबिंब बढ़ता है। तो माना जाता है वो प्रतिबिंबित जो आत्मा है वह प्रणवार्थ है, और जितने समय तक उस प्रतिबिंबाकार ही मन रहेगा और फिर वो प्रतिबिंब जिसका है उससे उस, उस प्रतिबिंब का अभेद चिंतन ये माना जाता है अभेद की भावना ये प्रणव में प्रणव के आश्रय से ब्रह्म में चित्त का समाधान है हाँ, ये तो वो नहीं हो रहा है ना आ, या विचार नहीं किया जा रहा है आ, बिना विचार के ये है कि वैराग्य जरूरी है अनात्म पदार्थ से वैराग्यवान व्यक्ति का मन क्या होगा कि ओंकार का उच्चारण करने पर चेतन्य प्रतिबिंब से युक्त होगा वह फिर उस प्रतिबिंब को मात्र मैं हूं ऐसा समझेगा और फिर वो प्रतिबिंब तो है एक प्रकार से तोमर्थ जिसका प्रतिबिंब है चेतन का वह मैं हूँ बिंब का अहम बिंब है प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब का वास्तविक स्वरूप बिंब होता है इतना तो विवेक रखना ही होता है उपासना करते समय भी उपासक को भी शास्त्र के अनुसार उपास्य के स्वरूप को बुद्धि में निश्चित करके वो करना होता है फिर निश्चित स्वरूपाकार चित्तवृत्ति का विरोधी चित्तवृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित तो प्रवाह ये उपासना कहलाती है इसलिए बिल्कुल ही विचार नहीं होगा ऐसा नहीं शास्त्र के अनुसार इतना तो वह प्रणवार्थ समझेगा चित्त जड़ का विवेक रहेगा और चेतन का प्रतिबिंब है वह आत्मा है और प्रतिबिंब का वास्तविक स्वरूप बिंब हुआ करता है इसलिए वो चेतन मात्र है, प्रतिबिंब चित प्रतिबिंब जो आत्मा वह बिंब रूप जो चित हैं ब्रह्म तदात्मक ही हैं इतना शास्त्र के अनुसार निश्चय करके प्रणव का आलम्बन लेकर के चिंतन करेगा तो प्रणव को बीच में ला रहा है नाम को वो तो केवल प्रतिबिंब और बिंब के एकत्व में मन नहीं टिक रहा है तो प्रणव का आश्रय लेकर के अभिधान का आश्रय लेकर के अभिधेय में मन को समाहित करना है ये बताया जा रहा है इसलिए लिखते हैं कि विचारासमर्थस्य प्रणवम अवलंब्य ब्रह्मात्म एकत्वे ब्रह्म है चित्त और आत्मा है चित प्रतिबिंब तो चित्त प्रतिबिंब रूप आत्मा का चित रूप ब्रह्म के साथ एकत्व अभेद और उसमें चित्त समाधानम तो भेदाकार भेद को विषय बनाने वाली वृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित चित्त प्रतिबिंब तथा चित के एकत्वाकार चित्तवृत्तियों का प्रवाह तैलधारावत ये माना जाएगा और साथ में प्रणों का उच्चारण ये प्रणों का आलमन लेकर के ब्रह्मात्म एकत्व में चित्त का समाधान रूप एक साधन है और इसका फल क्या होगा इसका फल होगा क्रममुक्ति इसलिए चित्त समाधानम का विशेषण है यह साधन है चित्त समाधानम इसका फल है क्रममुक्ति फलम क्रममुक्ति जिसका फल है ऐसा ये साधन है सद्यो मुक्ति नहीं में अभिधान अभिधे भाव नहीं है सीधे जो निर्विशेष शोधित तत्त्वम पदार्थ है उनका जो एकत्व तो रूप तत्वमसी वाक्यर्थ है उसी का मय के रूप में अनुसंधान और यहां पर अभिधान अभिधे भाव है ओंकार रूपी अभिधान है उसका अभिधेय है चित प्रतिबिंब भी उपाधि से संश्लिष्ट और लक्ष्य है चित और फिर दोनों का एकत्व तो चिंतन इसके लिए एक आश्रय है बुद्धि में अभिधान अभिधेय भाव को लेकर के और नामात्मक उपाधि है प्रणव उपाधि है तो इसे कहा जा रहा है उपासना प्रणवोपासना ये है क्रम मुक्ति फला और वहाँ कोई प्रणव आदि का भी आलम्बन नहीं है उपाधि नहीं है अभिधान अभिधेय भाव नहीं है जो त्रिपुटी है उसका साक्षी चेतन वो अभी बताया है ना, और वो सन्निहित गुहाचर नाम से बताया गया जो शोधित तमर्थ और दोनों का समानाधिकारण बता रहा है उनका स्वरूपतः ऐक्य इतना इन शब्दों के द्वारा लक्षित करके आवि सन्निहितम गुहाचरम को छोड़ देंगे लक्षित कराने वाले जो शब्द हैं उनको छोड़कर के केवल जो लक्षार्थ हैं अहम ब्रह्मास्मि इसका चिंतन ये निधि ध्यासन है ये पहले श्रवण मनन से ठीक से निश्चय किया है विपरीत भावना दृढ़ होने से उसे शिथिल करने के लिए ये श्रवण मनन से निश्चित ब्रह्मात्म एकत्व का चिंतन है पहले विवेक पूर्वक है ये ये निधि ध्यासन है विचारा समस्या ब्रह्मात्म एकत्वे चित्त समाधान क्रम मुक्ति उपक्रमते तो क्रम की साधन भूत ब्रह्मात्मेकत्व में चित्त समाधान रूपा उपासना को बताने के लिए प्रारंभ करता है उपासना बताई जा रही है कथम इत्यादि से तो तृतीय मंत्र का अवतरण भाष्य है कथम वेधव्यम तो जो सत्य अमृत ब्रह्म है उसका वेदन कैसे करें उसमें चित्त को समाहित कैसे करें इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर कहते हैं उच्चते यानी औचित समाधान प्रकार बताया जाता है दो मंत्रों से धनुर्गृहितोपनिषदम महास्त्रम शर ह्युपाशा निशि सन्धहीत आयम्य तगते नेतसा लक्ष्य तदर सौम्य औपनिषद धनुर्गृही धनु के दो विशेषण हैं औपनिषदम और महास्त्रम धनु गृह तो शब्द का अर्थ है उपनिषद प्रतिपादित उपनिषद भी प्रतिपादितम औपनिषदम धनु उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित जो धनु है वो हो गया औपनिषद धनु रूपक हैं ये धनु नहीं धनु के तरह धनु तो जैसे धनुष होता है बाण उस पर चढ़ा करके लक्ष्य के प्रति फेंका जाता है धनुर्धर के द्वारा ऐसे ओंकार का आश्रय लेकर के बाण आत्मरूपी बाण को ब्रह्मरूपी लक्ष्य के प्रति फेंकने में प्रक्षेप करने में साधन हैं ये धनु प्रणव ओंकार इसलिए ओंकार को कहा जा रहा है प्रणव को कहा जा रहा है धनु के तरह धनु और वो महाअस्त्र है, है। का मतलब जो प्रत्यक्षादि परमाणुओं का अविषय ब्रह्म है शब्दातीत ब्रह्म है उस शब्दातीत ब्रह्म में भी मन को पहुंचाने में समर्थ है इसलिए इसे महान कहा जा रहा है महत् तद अस्त्रचेती महास्त्रम जैसे आजकल अंतरिक्ष में जो यान आदि छोड़े जाते हैं उनके लिए उनका प्रक्षेप करने के लिए भी एक अलग से साधन होता है न कोई 10 बीस हजार फुट ऊंचाई तक ही मात्रा नहीं पहुंचाना होता है तो उस उन मिसाइलों को पहुंचाने के लिए बड़ा एक अस्त्र होता है और निश्चित स्थान से फेंका जाता है तब जाकर के अंतरिक्ष में जहां जिस ग्रह पर भेजा है उस ग्रह की कक्षा में अपनी गति से पहुँच करके वो स्थित होता है जहां स्थित करना है वहां पर ऐसे ही ये ओंकार रूप जो धनु है धनु के तरह यह मजबूत है महास्त्र का अर्थ है जो ब्रह्म में मन को समाहित करना चाहता है पहुंचाना चाहता है तो ब्रह्म में ब्रह्म रूपी लक्ष्य में मन को पहुंचाने में समर्थ अस्त्र है ये प्रणव इसलिए महास्त्रम के तरह महाअस्त्र कहा गया तो धनुष तो धनुर्धारी के हाथ में रहता है उसके बिना बाण लक्ष्य में नहीं जाता लक्ष्य के ओर इस धनुष पर चढ़ा करके बाण फेंकना होता है बाण का प्रक्षेप करना होता है इसलिए कहते हैं कि उपासा निशित शरम संध तो उपासना से निशित यानी तीक्ष्ण किया हुआ तीक्ष्ण बाण लक्ष्य वेधन में समर्थ होता है और बाण का नोक यदि तीक्ष्ण नहीं है तो लक्ष्य के पास जाकर के भी लक्ष्य के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता इसलिए उपासा उपासानिशितम शरम शरम यानि बाणम तो उपासना से तीक्ष्ण किया हुआ जो बाण उसको संधित धनुष पर चढ़ा दे तो उपासना से निशित यानी तीक्ष्ण किया हुआ बाण तो पहले शर पदार्थ है बाण वो कौन है तो वो है आत्मा मंत्र में बताया जाएगा चौथे मंत्र में शरो आत्मा, आत्मा यानी ब्रह्म का ही प्रतिबिंब वो है आत्मा हाँ तो वो उसको निश्चित करना है और निश्चित का अर्थ है संस्कृत शुद्ध परिष्कृत उसकी तीक्ष्णता है यहां पर शुद्धि तो प्रतिबिंब यद्यपि स्वभावतः शुद्ध ही है लेकिन उपाधि यदि प्रतिबिंब को ग्रहण करने वाली चित्त के प्रतिबिंब को ग्रहण करने वाली जो चित्त की उपाधि है मन अंतकरण वो अशुद्ध है यदि तो मन के अशुद्ध होने से उस मन की अशुद्धि का आरोप प्रतिबिंब में होता है से दर्पण यदि साफ है तो दर्पण के सामने खड़े हुए व्यक्ति का प्रतिबिंब भी बिल्कुल साफ साफ पड़ता है और ये कहा जाता है कि बड़ा साफ प्रतिबिंब है और व्यक, व्यक्ति बिल्कुल जैसा है ऐसा ही हो लेकिन दूसरा एक मलिन दर्पण है उस मलिन दर्पण के सामने खड़ा होगा तो प्रतिबिंब को कहा जाएगा बड़ा मलिन प्रतिबिंब दिख रहा है अश मल से युक्त प्रतिबिंब दिख रहा तो है तो मलिनता है दर्पण में उसकी उपाधि रूप दर्पण की मलिनता का आरोप होता है दर्पणस्थ प्रतिबिंब में वो माना जाता है मलिन अपरिष्कृत और साफ दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंबों को कहा जाता बड़ा साफ सुथरा प्रतिबिंब है तो उपाधि की जो सफाई है उसका आरोप हो जाता है प्रतिबिंब में इसलिए शर् यानी प्रतिबिंब वह उपासना से निशित हैं का मतलब प्रतिबिंब की उपाधि जो अंतक करण है वह संस्कृत हो और वो संस्कृत होती है एकाग्र होती है समाहित होती है अंतक करण रूप उपाधि उपासना से इसलिए उपासना से और कौन सी उपासना ओंकार उपासना तो प्रणव ब्रह्म है इस चिंतन से परिष्कृत हुआ जो अंतकरण और उस अंतकरणस्थ प्रतिबिंब उसे माना गया शर प्रणो ब्रह्म है इस उपास, उपासा शब्द से तो लेना प्रणो ब्रह्म है इत्याकारक उपासना और उससे निश्चित हुआ अंतकरण निश्चित होने का अर्थ है संस्कृत होना परिष्कृत होना शुद्ध होना एकाग्र होना और उस एकाग्र मन में शुद्ध एवं एकाग्र मन में जो प्रतिबिंब है, वो है शर तो उसकी उपाधि मन संस्कृत होने से मन को भी कहा गया क्या ना मनस्थ प्रतिबिंब को भी कहा गया निश्चित संस्कृत उपासा होता तो है उपासना से निशित यानि संस्कृत मन रूपी उपाधि वो संस्कृत होगी और उसके संस्कृत होने से तस्थ संस्कृत मनस्थ प्रतिबिंब भी संस्कृत कहलाएगा शुद्ध कहलाएगा साफ कहलाएगा इसलिए उपासा उपासानिशितम शरम का मतलब उपासना से परिष्कृत आत्मारूपी बाण उसे जो प्रणव रूप धनुष हैं महास्त्र उस पर चढ़ा दें संदही का अर्थ हैं बाण का संधान करें बाण का संधान है बाण को उस पर चढ़ा देना बाण को उस पर चढ़ा देने का अर्थ है दीर्घ प्रणो से समाहित चित्त में जो चेतन का प्रतिबिंब पड़ा वही आत्मा है ये निश्चय करना उसी का आत्म रूप से अनुसंधान करना प्रतिबिंब मात्र का दीर्घ प्रणो उच्चार में उच्चार से संस्कृत मन में जो चेतन का प्रतिबिंब है वह आत्मा है ऐसा अनुसंधान माना जाता है आत्मा रूपी सर का प्रणो रूप धनुष में संधान यही संधान है उस प्रतिबिंब को आत्म रूप से चिंतन करना यही धनुष प्रणव रूप धनुष में आत्मारूपी बाण का संधान करना है चढ़ाना है हा? तो आत्मरूप से अन्न मयादि जो कोष है उनको छोड़ना देहादि को आत्मा न समझना देहादि का आत्म रूप से चिंतन न करना और उस संस्कृत मनस्थ प्रतिबिंब का ही आत्मरूप से चिंतन ये है प्रणो रूप धनुष में आत्मरूपी बाण का संधान करना यदि प्रणव का आलम्बन लेकर के प्रणव उपासना नहीं कर रहे हैं तो सामान्य रूप से स्वाभाविक जो अहम वृत्ति का आलंबन है देहादि उसी का मय के रूप में चिंतन होता है आत्मा के रूप में चिंतन होता है यह अनात्मा का आत्म रूप से चिंतन हो रहा है और यहाँ वास्तविक जो आत्मा है चित, उसके प्रतिबिंब का आत्मा के रूप में चिंतन यानी दर्पणस्थ जो प्रतिबिंब है वो मैं हूँ दर्पण मैं नहीं हूँ वो प्रतिबिंब मैं हूँ ऐसा चिंतन एक प्रकार से दर्पण के माध्यम से आत्मचिंतन हो रहा है ऐसे अंतकरण रूपी परिष्कृत अंतकरण रूपी दर्पण में ओंकार उच्चारण से परिष्कृत हुआ अंतकरण रूपी दर्पण में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब चेतन का वो मैं हूँ ऐसा चिंतन ये चिंतन करने से देहादी आत्मचिंतन छुट जाएगा देहादी का, का आत्मरूप से चिंतन तो देहादी का आत्मरूप से चिंतन का परित्याग पूर्वक दीर्घ प्रणोच्चारण के पश्चात समाहित चित्त में पड़ा हुआ चित्त प्रतिबिंब रूप जो है वही मैं हूँ वही आत्मा है उसका आत्मरूप से चिंतन ये हैं धनुष प्रणो रूप, रूप धनुष में आत्मारूपी सर का संधान वो करें <coughs> तो धनुर्गृहीतवा औपनिषद महास्त्रम शरम ह्यूपासा निशित संधयित ये संधान हुआ शर का तो अभी तो धनुष पर बाण को मात्र चढ़ाया है उस प्रतिबिंब का मैं के रूप में चिंतन करना हुआ रूप धनुष में आत्मा रूपी बाण को चढ़ाना और चढ़ा करके सीधे ऐसे नहीं छोड़ा जाता वो प्रत्यंचा को खींच करके फिर छोड़ा जाता है इसलिए तीसरे पाद में कहा जा रहा है कि आयम्य तद्भावगते नेतसा तदेव अक्षरम लक्ष्यम सौम्य विधि हे सौम्य ऐसा सोनक जी को संबोधित करके अंगिराजी कह रहे हैं कि हे सौम्य प्रिय दर्शन क्या करो कि आयम्य प्रणवरूप धनुष पर चढ़ाया हुआ जो आत्मरूपी बाण है उसका आयमन करो आयमन करने का अर्थ है खींचना उप प्रतिबिंब को ही आत्मरूप से गृहित करना अहम वृत्ति को अनात्मा देहादी के ओर न जाने देना यदि देहादी के ओर अहम वृत्ति जा रही है तो आयमन ढीला हुआ कहा जाएगा वो ठीक से खींच करके नहीं रखा रस्सी को वो जो बाण से बंधी हुई रस्सी होती है जहाँ पर ये धनुष पर बंधी हुई जो रस्सी होती है उस रस्सी के सहारे बांध को चढ़ाया जाता है ना धनुष पर और फिर धनुष के साथ अंगूठे से खींच करके उस रस्सी को रखना पड़ता है नहीं तो धनुष रस्सी के ढीले होते ही गिर जाता है ऐसे अपनी अहम वृत्ति को उस प्रतिबिंब विषय ही बनाए रखना अनात्मा देहादि का को विषय न बनने देना अहम वृत्ति का ये है एक प्रकार से आयमन खींच करके रखना है और इस प्रकार का आकर्षण करके आयमन करके लक्ष्य का वेधन करना है हाँ तो देहादी में अहम को न जाने देना ये आयमन है और फिर क्या करना है तो कहते हैं चेतसा लक्षम विद्धि तो चित्त से लक्ष्य का वेधन करना है लेकिन चित्त कैसा तो तद भाव गतेन ये चेतसा का विशेषण है तो तद भाव गत चेत का अर्थ है तस्वे भावह भावह। सप्तमी तत्पुरुष समास तत्पुर भाव का अर्थ है भावना यानी संस्कार तो भावह भावना इति चिंतन भू भूचितायां धातु से भाव शब्द बनेगा यदि तो अर्थ है तद विषयक चिंतन एक ही व्यापार है अब चित्त में वो कौन सा चित्त प्रतिबिंब जो ब्रह्म है वही आत्मा है इस व्यापार में व्यापरीत चित्त उसे कहा जाएगा तदभावगत चित्त भाव का अर्थ है वो व्यापार कि अनात्मा शरीरादि मैं नहीं हूं अपितु चित्त प्रतिबिंब में हूं इस व्यापार में संलग्न जो चित्त वो है तद्गत चित्त और इस चित्त से क्या करना है कि लक्ष्यम ब्रह्म विधि लक्ष्य है ब्रह्म यानी चित जो उपाधि मात्र से विविक्त प्रतिबिंब है उसमें और बिंब में कोई अंतर नहीं है जो जल में प्रतिबिंबित सूर्य है और आकाशस्थ सूर्य है वो जल में प्रतिबिंबित सूर्य का वास्तविक स्वरूप वो बिंबभूत सूर्य ही है वो बिंब का वास्तविक अस्तित्व वो है यदि जल पृथ्वी पर जमा हुआ सूख जाए तो प्रतिबिंब सुख जाता है समाप्त हो जाता है या वो बिंब रूप ही होता है उपाधि के अलग उपाधि उसे अलग सा दिखाती है उस समय भी अलग नहीं होता अलग सा दिखता है बीच में उपाधि के आने से जलादि उपाधियाँ सूर्य प्रतिबिंब को अपने बिंब रूप सूर्य से अलग सा दिखाती हैं उस समय भी जलादि के रहते हुए भी प्रतिबिंब रूप सूर्य बिंबात्मक सूर्य ही हैं दर्पण के रहते हुए दर्पणस्थ प्रतिबिंब जो हमारा हैं वह दर्पण के रहते हुए भी हम ही हैं लेकिन दर्पण जब तक है तब तक वह हमें हमसे अलग सा उस प्रतिबिंब को दिखाता है अलग नहीं होता प्रतिबिंब और जैसे ही दर्पण हट जाता है तो दर्पण के साथ ही प्रतिबिंब नहीं जाता वो तो हमारे में आ करके हम ही थे हम हमसे अलग था ही नहीं हम अपने बिंब रूप हो जाता है बिंब ही था बिंब ही प्रतिबिंब रूप से दिख रहा था उपाधि के कारण फिर वो उपाधि जिस बिंब के सामने होगी उस बिंब के प्रतिबिंब को ग्रहण करके उससे अलग सा दिखाती है लेकिन वो अलग नहीं होता ऐसे ये जो दीर्घ उच्चारण से समाहित तो चित्त में पड़ा हुआ चित्त प्रतिबिंब ये चित्त के रहते हुए अलग सा दिख रहा है लेकिन वो चित ही है चित्त से अलग चित्त से अलग नहीं है चित प्रतिबिंब चेतन ही है वह चेतन जो बिंब है वो है लक्ष्य ब्रह्म उसका वेधन करो का अर्थ है कि जिस प्रतिबिंब को आत्मा समझ रहे हो उस प्रतिबिंब को उसके वास्तविक स्वरूप बिंब से अलग न समझे यह इसका वास्तविक स्वरूप वो है ऐसा तद्भावगत चित्त से समझना प्रतिबिंब भीम्ब को बिंब रूप ये हैं लक्ष्य वेधन ब्रह्मरूपी लक्ष्य का वेधन प्रतिबिंब और बिंब का अभेद उसमें चित्त का समाधान नहीं तो बिंब अलग और प्रतिबिंब अलग ये समझना नहीं ये प्रणव उपासना ठीक से नहीं मानी जाएगी हाँ हाँ पहले जिस प्रतिबिंब को बिंब से अलग सा समझ करके ये मैं हूँ ऐसा समझता था तो सांख्यों के अनुसार हो जाएगा तुम पदार्थ शोधन वेदांत के अनुसार हो जाएगा कि वह प्रतिबिंब मैं हूं प्रतिबिंब नहीं प्रतिबिंब बिंब ही है बिंब रूप ब्रह्म वो लक्ष्य है वो मैं हूं ऐसा अपनी अहम वृत्ति का आलंबन बिंब का प्रतिबिंब के साथ एकत्व को बनाना अभेद को बनाना अहम वृत्ति का आलंबन ये माना जाएगा लक्ष्य ओ तद्भावतेन चेतसा तदेव तदेवक्षर लक्ष्यम विधि तो तदेव अक्षर एने यानी यदृश्यम दिव्यमूर्तपुर आवि सं गुहाचर इत्यादि मंत्रों के द्वारा बताया गया जो बिंबरूप चेतन है स्वयं प्रकाश ब्रह्म निर्विकार ब्रह्म वो है लक्ष्य तदय अक्षर शब्द से ग्राह्य और उसका वेधन करो यानी प्रतिबिंब को उसके प्रतिबिंब को उससे अलग मत समझो है तो ये हैं अभी दोनों के एकत्व में चित्त को समाहित कर रहे हैं अज्ञान के रहते हुए भी दोनों को एक समझ रहे हैं हाँ ठीक से होने का तो अर्थ है साक्षात्कार होना यदि साक्षात्कार हो जाए तब तो अविद्या दूर हो जाएगी तो ये प्रयत्न नहीं करना है और यहाँ पर वेधभव्य में तव्य प्रत्यय का प्रयोग करके पुरुष प्रयत्नाधीन वेधन बताया जा रहा है और वो ठीक से वेधन माना जाता है वो प्रमा वो तो अज्ञान को दूर करेगी सद्यो मुक्ति होगी अभी अज्ञान के रहते हुए भी और प्रणव का आलम्बन ले करके बिंब प्रतिबिंब के एकत्व में चित्त को समाहित कर किया जा रहा है प्रयत्न से तो ये एक प्रकार से प्रणव उपासना हो रही है प्रणव आलंबन से ब्रह्म की उपासना ये क्रम मुक्ति की साधन होगी इससे उत्तरायण मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक लोक में जाकर के एकत्व तो का संस्कार यहां से लेकर के जा रहा है तो वहां पर वह इक्षत्य कर्म आधिकरण है ना इश्त्य कर्म विपदेश अधिकरण उसके अनुसार वहाँ परम पुरुष का यहाँ ध्यान किया परम पुरुष है चित्त उसी का आत्मरूप से ध्यान किया है तो उसी का उसको ज्ञान होगा और फिर जीवन मुक्त होकर के कल्पांत पर्यंत रहेगा कल्पांत में ब्रह्म, ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होगा उपनिषद में जो प्रण उपासना बताई है वहाँ भी ओंकार की उपासना है ना, ना। एक तम त्रि त्रिमात्र त्रिमात्रेण ओंकारेण परम पुरुषम अभिध्यायित सत्य काम को आचार्य जावाल ने जो बताया वो प्रणव इसी का है वो व्याख्यान उपनिषद धनुर्ग्रहित्वा धनुर्गृहितषदम महास्त्रम इत्यादि दो मंत्रों से तीसरे चौथे से जो एक प्रणव उपासना बताई जा रही है उसी का व्याख्यान है ये तो मंत्र भाग है व्याख्या प्रश्न उपनिषद है व्याख्यान ओ क्रम मुक्ति का साधन बताइ है ब्रह्मा जी से उसे परम पुरुष का ज्ञान होता स सत सते परम पुरुषम एक सते, सते साताना <coughs> उसे ब्रह्मा जी के उपदेश से परम पुरुष का इक्षण यानी ज्ञान होता है जिसका ध्यान किया था उसी का वहां ज्ञान होगा इसलिए क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना है तो हे सौम्य तदेव अक्षरम लक्ष्यम तद्भावगते चेतसा विधि ऐसा अनुय करिए तो भाष्य है भाष्य को देखिए अच्छा समय तो हो गया है भाष्य को कल देखेंगे